नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइन्टी 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और पिछले एपिसोड में हमने कुछ नई बातें आपको सुनाई थी और आपके एस भी आए थे जिसको हमने पढ़ा है तो आप सभी को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं मनीषा जी जो इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट में हवाई अड्डे पे अपना सेवा दे रहे हैं और विशेष रूप से हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से इसके अंदर एंट्री करना होता है किस तरह का जॉब इसमें होता है और क्या क्या पैकेजेस इसमें हमको मिल सकता है और इसके लिए क्या क्वालिटीज़ और साथ ही साथ क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो सारी बातें हम मनीषा जी से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से आज के शो को सजाने के लिए आए हुए मनीषा जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम नमस्कार दोस्तों आ, मेरा नाम मनीषा है और मैं दिल्ली से आई हुई हूँ और मुझे पिछले दो साल हो गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर जॉब करते हुए तो अभी जैसे भाई जी ने बोला कि करियर के लेके करियर को लेके तो मैं आपको चार पांच चीज़ें बताऊंगी और जो जैसे मैंने किया वैसे मैं सेम आपको बताऊंगी <laughs> मनीषा जी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस फील्ड में आने के लिए हवाई अड्डे पे काम करने का किस तरह से आपको चांस मिला या इसके लिए किसने मोटिवेशन आपको दिया है प्रेरणा किसने दी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उनके बारे में बताइए और आप कैसे जुड़े वो भी बताइए हाँ मेनली ये था कि मैं शुरू से मीन्स सोचती थी कि हाँ मुझे आ, हवाई अड्डे पर जाना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जाना है तो इसके बाद क्या हुआ एक दिन मैं माउंट आबू आई थी मधु बनाई थी तो ये बात है 2008 की तो यहाँ पर मुझे एक भाई जी मिले उन्होंने जस्ट एडवाइस किया कि आपकी हाइट अच्छी है तो आप एयरपोर्ट पे जाओ तो फिर मैंने कहा कि हाँ इन्होंने भी यही बोला है तो मेरे साथ मेरी मम्मी थे तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप ट्राई करना तो फिर उसके बाद मैंने टेन प्लस टू किया उसके बाद एक कोर्स होता है फ्रैंकफिन एयर होस्टेस ट्रेनिंग जो होती है वो मैंने ली उसके बाद वो लेने के बाद दो में मेरी एयरपोर्ट पर जॉब लगी तो वहाँ पर क्या था एयर इंडिया में एज आ ऑपरेशन असटेंट लगी जहाँ पर मैं क्रूज शेड्यूलिंग करती थी तो उसके बाद अब फिर मैंने दूसरी जॉब चेंज करी वहीं पर ही रह के तो अब मैं फ्रांस केला में हूँ बट जस्ट रिसेंटली मैंने ब्रिटिश एयरवेज ज्वाइन किया अच्छा मनीषा जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि आपने पहले से सोच के रखा था और फिर आप माउंट आबू जब आए वहाँ पर सामने से आपको ऐसे मैसेज मिला कि आप हेयर होस्टर्स बन सकते हैं या फिर हवाई अड्डे पे काम कर सकते हैं या फिर आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह की जब आपको मैसेज इंटीमेशन मिला तो आपका अंदर का जो अपना सोच था वो उसको एक पकड़ मिली और फिर आप इस फील्ड में जुड़ गए तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि हम लोग सभी लोगों का हाइट तो आप जैसा नहीं होगा तो इसमें ज़रूरी है कि हाइट और आपकी खूबसूरती होनी चाहिए इस फील्ड में जाने के लिए या कौन से ऐसे स्किल होने चाहिए जिसकी वजह से आपको इसमें अच्छा जॉब या अच्छा पैकेज मिल सकता है खूबसूरती तो देखिए मायने नहीं रखता है मेन होता है टैलेंट होता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है तो मेनली है कि आपकी एक तो इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए क्योंकि एयरपोर्ट पर रह कर हर दिन हमारे लिए न्यू है एक नया दिन है तो हम हर दिन हज़ारों अलग, अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो अलग अलग चेहरे हमारे सामने होते हैं तो एक होना चाहिए फर्स्ट होना चीज़ जो होनी चाहिए कि हमें कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना रखना चाहिए कि कभी भी हमें दूसरों के सामने झुकना ना पड़े तो मेन चीज़ तो एयरपोर्ट के लिए जो है क्वालिफिकेशन तो है ही है उसके साथ है इंग्लिश जो आ, कहीं लोग बोल पाते हैं कहीं नहीं बोल पाते हैं। तो पहले और एमटी जो मदर टंग होती है उसको छोड़ना पड़ता है तो हिंदी होनी चाहिए दूसरा इंग्लिश होना चाहिए ये वहाँ की मेन लैंग्वेज होती है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अच्छा अच्छा तो मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो अभी हमारे इस रेडियो शो को सुन रहे हैं करियर ऑप्शन को सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एयरपोर्ट में या वही अड्डे में अपने जॉब को अगर सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने का तो इस फील्ड में जाने के लिए मनीषा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि दो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए एक तो आपका हिंदी और इंग्लिश अच्छा होना चाहिए और तीसरा और साथ ही साथ आपका क्वालिफ़िकेशन भी बहुत मायने रखता है तो आपको मेरे ख्याल से टेन प्लस टू और ग्रेजुएट ये दो चीज़ें होनी चाहिए uh -huh. तो इस तरह से अगर आप टेन प्लस टू कर चुके हैं तो भी जा सकते हैं ग्रेजुएट कर चुके हैं तो भी जा सकते हैं लेकिन शर्त ये है कि आपको इंग्लिश और हिंदी मस्त यानि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से बोल सके तो आपको ये जो फील्ड है बहुत आगे ले जाएगा और बहुत अच्छी तरह से आप इसमें अपने करियर को फ्रेम कर पाएंगे तो चलिए बहुत अच्छी बात हम सुन रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही चाहते हैं कि आपको हर फील्ड में जाने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए किस तरह से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं वो चीज़ें जानने की कोशिश हम लोग करते हैं या आपको बताने की कोशिश करते हैं तो मनीषा जी मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने सोचा इस फील्ड में जाना है तो शुरुआत में कभी कभी हम लोग ने ऐसा मैं सुना सुना, सुना हूँ कि यहाँ पर जाने के लिए आपको इंटरव्यूज़ बहुत फेस करने पड़ते हैं तो अलग अलग टाइप के इंटरव्यूस लेते हैं उसमें बहुत दिमाग की कसरत होती है तो मैं चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा वो थोड़ा सा बताइए इंटरव्यू में मेनली चीज़ ये होती है एयरपोर्ट पे दो पोस्ट होती हैं मींस जो मेन है उसके बाद एयरपोर्ट पे हज़ारों पोस्ट है हज़ारों अच्छा। तो एक जो इंटरव्यू होता है ग्राउंड स्टाफ के लिए जो होता है उसमें सबसे पहले तो वो इंट्रोडक्शन पूछते हैं अपने बारे में उसके बाद वो कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं उसके बाद फिर वो चेक करते हैं कि इसकी या कोई भी है चाहे वो लड़का है चाहे लड़की उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है तो उसके बाद फिर एक फाइनल राउंड होता है वो होता है सैलरी के ऊपर वो उसके इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको कितनी सैलरी देंगे तो जो ग्राउंड स्टाफ हो गया उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है और जो एज अ कैबिन क्रू जिसको हम क्रू बोलते हैं या एयर होस्टस बोलते हैं तो उसमें क्या होता है उसका थोड़ा अलग इंटरव्यू होता है उसमें सबसे पहले होता है हाइट और वेट हाइट वेट बराबर होगा उसके बाद होगा इंट्रोडक्शन उसके बाद एक और राउंड होगा जिसमें वो ग्रुप में बिठाते हैं और जीडी राउंड होता है जिसको बोलते हैं उसमें वो आ, हाँ उसमें वो उनके जीडी चेक करते हैं कि इस बच्चे की या लड़की की इंग्लिश कितनी अच्छी है उसके बाद फाइनल सैलरी डिस्कस करते हैं अच्छा अच्छा तो ये होता है तो मेन बस अगर एयरपोर्ट पे आना है ये तो आज कल की दुनिया में मेन ही हो गया कि इंग्लिश मस्ट होगी अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप हर जगह ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी <laughs> इंग्लिश अच्छी नहीं है या हिंदी में आप अपनी मदर टंग यूज़ कर रहे हैं जैसे मैं अगर हरियाणा से हो तो मैं हरियाणवी बोल रही हूँ या राजस्थानी बोल रही हूँ मराठी तो उसको छोड़ना छोड़ना पड़ेगा उस हाँ, तो हाँ, तो वैसे देखा जाए तो हर जगह जो इंटरव्यूज़ होते हैं ज़्यादातर हमारी भाषा के ऊपर ही वो लोग पकड़ रखते हैं कि कितना अच्छी तरह से ये बोल पाता है हिंदी एंड इंग्लिश तो ये बहुत ज़रूरी है और जहाँ भी आप जाएंगे तो ये मस्ट ही है आजकल तो और ख़ास तौर पे जिस ऐसे जो बड़े प्रोफेशंस जिसको कहेंगे हम लोग या जहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है तो उसमें तो ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती है और मनीषा जी जैसे बात कर रहे थे ग्रुप डिसन की वो तो हर समय अभी तो जो अपने कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज कॉल सेंटर्स में जॉब करने वालों का होता है ऐसा समय हाँ, उनमें हाँ, वहाँ पर बहुत सारे राउंड चलते हैं क्योंकि वो पहले चेक करते हैं एक टेलीफोन राउंड होता है हाँ। एक वो बैठा होगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो उसी टाइम आपको एक बोलेगा कि मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको अगर पैसेंजर का फ़ोन आया तो आप कैसे हैंडल करोगे तो उसी टाइम राउंड होता है एक इंग्लिश वाला अलग से राउंड होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर में पाँच छः राउंड होते हैं उसके बाद सिलेक्शन होता है तो चलिए बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं और करियर ऑप्शन में आज हम लोग विशेष तौर पे बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट में किस तरह के जॉब्स होते हैं कैसे उसमें आप अपने आप को ढाल सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं और क्या स्किल्स होते हैं वो सारी बातें हम कर रहे हैं आगे भी और बहुत सारी बातें इसी तरह के हम लोग करने वाले लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधु बन नाइन्टी सुनते रहो मस्कर रहो आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया अपनी याद दिलाया मैं भी क्या चीज सुखाया था कभी तीर कोई पड़ा था कोई गम का साया आपने याद दिलाया मैं जमी पर हूं ना समझा न पर रखना चाह दम झूम के रखना चाहा आज जो सर कुछ खाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया आपने या सुन रहे हैं का का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं मनीषा जी से जो एविएशन इंडस्ट्री में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं एज ए अभी वर्तमान समय तो वो ग्राउंड में काम कर रहे हैं और इसमें आप जानते हैं कि उनको दो ही साल हुआ है लेकिन फिर भी दो साल में उन्होंने काफ़ी तरक्की पाई है और इसमें तरक्की सिर्फ इसी बात से होती है कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है आप कितना अच्छा कस्टमर को हैंडल करते हो डील करते हो उनके साथ बातचीत कितना अच्छा करते हो इसी के ऊपर सारा बेस है वैसे देखा जाए तो सारी दुनिया में अगर आपको अच्छे जॉब या फिर अच्छा मार्केटिंग करना है तो उसमें भी आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल ही बहुत काम देता है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं मनीषा जी का से स्वागत करते हुए एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हम लोग को अगर अपग्रेड होना है इसमें आपने जैसे आपने आपको अपग्रेड किया है आगे बढ़ा है और शुरू में आपका पैकेज बहुत कम था अभी थोड़ा सा अच्छा हुआ है और आगे चल के और अच्छा होगा तो इसमें हमको जो लोग इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं या थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहते हैं समझो तो क्या करना पड़ेगा किस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनको प्रैक्टिस में मेनली एक तो उनको इंग्लिश कोचिंग जो होता है सेंटर होता है वो ज्वाइन करना पड़ेगा इंग्लिश क्लासेस लेनी पड़ेगी उसके बाद हार्ड वर्क ख़ुद को करना पड़ेगा अगर हम जब तक हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला हमें और अगर जो इसका ऑप्शन है कि आप कैसे आ सकते हैं तो आप वेबसाइट पर जाएँगे हर एक एयरलाइंस की जैसे इंडिगो हो गया तो इंडिगो एयरलाइंस लिखेंगे तो वहाँ पर होता है करियर उसका एक ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेंगे उसमें अपना बायोडाटा भेजेंगे तो वहाँ से आपको फ़ोन आएगा कॉल करेंगे वो या इंडिगो हो गया स्पाइसजेट हो गया जेट एयरवेज एयर इंडिया हर एक एयरलाइंस का वेबसाइट है उसमें करियर आता है करियर पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आप वहाँ जाएँगे वहाँ पर अपना बायो अपलोड करेंगे तो वहाँ से वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और वो फ़ोन भी करेंगे आपको और मेन है कि देखो बचपन से कोई भी इंग्लिश नहीं सीखा क्योंकि हम इंडियंस हैं हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश क्लासेस लेनी पड़ेगी और घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो सब कुछ हो जाएगा तो मेन आज की आज जो है आज का जो टाइम चल रहा है उसमें किसी भी फील्ड में जाओ तो इंग्लिश मस्ट हो, हो, हो गए अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा मनीषा जी आपसे कस्टमर uh, को डील करते वक्त या एविएशन इंडस्ट्री में जब आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा मना कहते हैं कि हर जॉब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है तो इसमें स्ट्रेस किस बात से होता है क्या कौन से सिचुएशन पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है आ, देखो आज तक तो मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया है क्योंकि मेनली ये है कि मैं मेडिटेशन शुरू से करती हूँ और फैमिली जो बैकग्राउंड है वो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ है तो आज तक मुझे दो साल हो गए हैं मैंने अपनी जॉब में कभी टेंशन्स नहीं ली हैं और जैसे पैसेंजर आते हैं मैं उनके साथ एन्जॉय करके बात करती हूँ ऐसे बात करती हूँ जैसे कोई हम मेरी फ्रेंड्स हैं जो आपकी फ्रेंड्स होते हैं जो ज़्यादा क्लोज होते हैं आप उनसे बड़ी फ्रेंकली वे में बात करते हैं mm -hmm. तो मैं भी सभी पैसेंजर से बड़े फ्रेंकली होके बात करती हूँ तो वहाँ पर मुझे अच्छे अच्छे टाइटल्स भी मिलते हैं mm -hmm. तो मीन ये है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखें और उनसे जो भी वो पूछ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है वो पहले आप पढ़ लें कि आपको वो क्या पूछ सकते हैं तो mm -hmm. आप उस बेस पर उनको सब समझा सकते हैं मेडिटेशन uh, कंटिन्यूसली करती हूँ और हंसते रहो हंसाते रहो ये एक जीवन <laughs> की कला है तो इससे सब कुछ आपको हासिल होगा चलिए मनीषा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आप कभी टेंशन लेते नहीं और सबसे एक फ्रेंडली नेचर बना के बात करते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है आ, ये भी एक प्रैक्टिस से ही जीवन में आ सकता है uh -huh. तो मैं चाहूँगा जैसे कि हम लोग तो uh -huh. जॉब करते हैं तो जॉब में किस तरह का टेंशन होता है वो थोड़ा सा अगर बताएंगे तो जॉब uh, yes. में टेंशन जॉब में माना कभी कभी होता है कि आठ का सोलह घंटा हो सकता है और कस्टमर्स हाँ, uh, यानी जैसे कि आपका प्लेन जो है वो आठ हाँ, बजे का था दस बजे उड़ने वाला तो उस समय आपका हाँ, वो सिचुएशन आपके पास आती है या फिर हाँ, कोई और हैंडल कर नहीं नहीं वो आती है हाँ, जैसे कि होता कि हमारी फ्लाइट का टाइम है इलेवन का नाइट में और वो हो जाती कि मिड नाइट तक आएगी तो उसमें क्या होता है हमें रुकना पड़ता है तो रुकना पड़ता है तो फिर सब भी सब इन्जॉय क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आते जाते रहते हैं तो वहां पर एक रौनक टाइप का जिसको आप बोलते हैं ना वो लगा रहता है तो फिर उसमें इंजॉय हो जाता है चहल पहल लोगों, लोगों की चहल पहल लोगों की रहती है तो महसूस नहीं होता कि हमने नौ घंटे की जगह हमने बारह घंटे कर लिए बारह घंटे की जगह सोलह कर लिए तो थोड़ा सा होता है बीच में बट वो ठीक हो जाता है इतना <laughs> वो टेंशन टाइप का नहीं होता है क्योंकि एंजॉय करते हैं सब एंजॉय करते हैं एक दूसरे को चहल पहल टाइप का रहता है और ऑफिसों में होता है कि आप जाओगे आप नौ घंटे आपको वहाँ सिस्टम के आगे बैठना है और उसमें आपको पंद्रह पंद्रह मिनट का ब्रेक है बट एयरपोर्ट में ऐसा है आपका थोड़ा काम होगा तो आप रेस्ट कर सकते हैं और इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो कहीं भी घूम सकते हैं तो इसलिए थोड़ा मीन्स दिल टाइप का लगा रहता है एक प्लस पॉइंट है इसमें कि हम लोग घूम सकते हैं घूम सकते हैं <laughs> और, और सब नए चेहरे देख सकते हैं तो नए चेहरे जब दिखते हैं तो फिर और नया नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कभी हम चाइनीज लोगों से मिलते हैं कभी फ्रेंच कभी स्पैनिश तो अलग अलग लोग होते हैं तो अलग अलग मींस एंजॉय करते है। रहते हैं।, <laughs> हैं और उनकी भाषा भी अलग अलग होती है तो हम हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की आप इंग्लिश बोलते हैं तो सामने वाला अगर चाइनीस मिल गया वो सिर्फ चाइनीस ही बोलता है तो फिर उसको कैसे आप हैं उसको हम इशारों से बात करते हैं अच्छा उसके साथ, <laughs> क्योंकि कितने पैसेंजर ऐसे होते हैं मोस्टली जो बाहर के लोग होते हैं वो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो मोस्टली जो फॉर हमें मिलते हैं जैसे चाइनीज है तो चाइनीज लैंग्वेज बात करते हैं अब हम कहाँ से चाइनीज सीखें ये मेन दिक्कत है तो हम उसको इशारा करके बताते हैं तो फिर उससे बात हो जाती है वो क्या बोलना चाहते हैं हम सीख लेते हैं या उसके उसके फोन करवाता है वो उसका कोई गाइड होता है वो इंग्लिश में बात करते हिंदी बोलते हैं तो सब कुछ सीखता है या कभी कभी कोई नहीं होता जैसे एक पैसेंजर उसके पास कुछ नहीं है ना फ़ोन है कुछ भी नहीं है और उसको हेल्प चाहिए तो हम उसको इशारों से सिखाते तो आदत होगी है तो हम समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाहता है इसको क्या रिक्वायरमेंट है इसको टिकट चाहिए या इसकी फ्लाइट छूट गई है या इसको रीबुक करवाना है वो सब पता चल जाता है एक्सपीरियंस के जैसे हाँ चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप अब जिस पोजिशन पर हैं यहाँ पर एवियशन इंडस्ट्री में एयरपोर्ट पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो आपका क्या सोच है आपका क्या सपना है आपका विशन आगे के लिए क्या है आप आगे क्या करना चाहते हैं आगे के लिए अभी तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा है <laughs> जो टू बी फ्रैंक बट आगे जो भी होगा अच्छा होगा क्योंकि अभी शुरुआत हो चुकी है तो धीरे धीरे जो भी होगा हाँ बहुत अच्छा होगा एयरपोर्ट पे अलग अलग एयरलाइंस के लिए अलग अलग पोस्ट होती हैं किसी में होता है पैसेंजर सर्विस होता है मीन्स कस्टमर सर्विस एजेंट होता है उसके बाद होता है सीनियर एजेंट होता है उसके बाद होता है सुपरवाइजर उसके बाद ड्यूटी ऑफिसर उसके बाद डीएम तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग पोस्ट होते हैं तो उसमें Means जैसे जैसे आपका प्रमोशन आता है तो आप आगे आगे बढ़ते रहते हैं एकदम तो कोई भी जाते ही डीएम नहीं बन जाएगा ड्यूटी मैनेजर नहीं बन, बन जाएगा <laughs> तो धीरे धीरे सुपरवाइजर लेवल आता है उसके बाद डीओ आता है उसके बाद ड्यूटी मैनेजर आता है उसके बाद तो धीरे धीरे मीन्स प्रोग्रेस होता है <laughs> तो आप प्रोग्रेस जगह पर आप आ गए करियर का जो फ्लैट है वो शायद उड़ने वाली <laughs> मनीषा जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा जैसे कई बार होता है कि किसी फील्ड में अच्छा करियर बनाने के लिए कोर्स करना होता है तो एविएशन इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए किस टाइप की कोर्सेस अवेलेबल हैं और क्या वो ज़रूरी हैं आपके हिसाब से क्या है आ मेनली कोर्स जो मैंने किया है वो एयरहोस्टर्स फ्रैंकविन कोर्स किया है बट वो इतना मायने नहीं रखता है उसकी डिग्री मेरे पास है बट मैं वहाँ किसी को शो भी नहीं करती हूँ क्योंकि ये होता है आपने ट्वेल्थ कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया या आपने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाएँ वेबसाइट पर जाएँ वहाँ क्लिक करें करियर पर जाएँ आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ अपना बायोडाटा अपलोड करें और वो फ़ोन करेंगे बस ये ध्यान रखने कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए उसके बाद आपको वो मीन्स ज्वाइन करवा देते हैं आपको आपको पोस्ट वो मिल जाती है जो भी आपने ज्वाइन करना होता है आप चले जाते हैं उस इंटरेस्ट में क्योंकि कईयों के पास पैसे होते हैं कईयों के पास पैसे नहीं होते नहीं। नहीं। हैं तो उस कोर्स के लिए भी डेढ़ दो लाख लगता है तो नहीं।, नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि मेरी डिग्री भी अब ऐसे ही रखी हुई है तो मेन ये है कि आपने ट्वेल्थ कर लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन कर लिए उसके ऊपर कुछ एम बी ए किया हुआ है कुछ भी किया हुआ है तो हाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं मैंने इसके लिए कोई खास स्पेशली आपको एवियशन इंडस्ट्री का करके ही नहीं जाना ऐसा, ऐसा ऐसा कुछ, कुछ नहीं, नहीं है कोर्स वगैरह ऐसा कुछ, कुछ नहीं।, नहीं है है qualification English. है और इंग्लिश है दो qualification है आपके या पास 10 को कम सैलरी मिलती है अगर आप ग्रेजुएशन करके जाए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए क्योंकि वो ये बोलते हैं आपकी प्रमोशन तब तक नहीं आते जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते तो आप ग्रेजुएशन अपनी कम्पलीट करने के बाद और इंग्लिश इम्प्रूव करने के बाद आप जा सकते ये हो सकता है कि हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं वो दसवीं या बारहवीं में अभी है तो वो अपना इंग्लिश अच्छा कर ले और फिर हाँ, आगे बढ़ सकते हाँ, हाँ, हैं हाँ, वो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें मदर टंग को थोड़ा अवॉइड करें, करें हाँ। और उसके बाद क्या है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा तो ये एक अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त दो सुन रहे हैं और करियर बनाना एयरपोर्ट इंडस्ट्री में या इसी तरह की कुछ जॉब्स आप अगर सोच रहे हैं करने का तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि आप दसवीं या बारहवीं कर रहे हैं तो कंटिन्यू करिए ग्रेजुएट हो जाइए और ग्रेजुएट करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप इंग्लिश को भी अच्छी तरह से उसमें भी पकड़ बनाइए अगर आपका इंग्लिश ठीक नहीं है तो जरूर इंग्लिश का टीचिंग आप क्लासेस जरूर लगा सकते हैं क्योंकि ये मस्ट है तो आप इसके ऊपर टीचिंग क्लासेस लगा सकते हैं या कि कोई आपके सर पहचान वाले हैं जो अच्छा इंग्लिश बोलते तो उनसे सीख सकते हैं लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना है तब जाके आप इसी इंडस्ट्री में जो है अच्छा मुकाम पा सकते हैं तो चलिए बहुत अच्छी बातें आज के शो में हुआ और मैं चाहूँगा मनीषा जी को कि जाते जा जा जाते एक मैसेज जरूर दें किस तरह से वो अपने आप को खुश रखती हैं और कैसे दोस्तों की तरह बना दूसरे लोगों से नए अजनबी लोगों से उनको बहुत मिलना होता है क्योंकि एयरपोर्ट पे जैसे कि सभी तरह के लोग आते हैं और पूरे देश से लोग आते हैं तो वहाँ पर आप उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं तो वो कैसे आपने बना के रखा है उसके बारे में भी बताइए मेनली uh, ये है कि हमें किसी से जलसी नहीं करनी है और दूसरों को ऐसे उनके साथ रिलेशन बनाने की जैसे आपका कोई फैमिली मेंबर जा रहा है जब हमारा कोई फैमिली मेंबर जाता है तो हम उसकी बहुत अच्छे से वो करते हैं कि हाय कभी इनको दिक्कत ना हो इनको सीट मिल जाए इनको बोर्डिंग पास मिल जाए ये आराम से जाएँ तो ऐसे ही जब हमारे सामने पैसेंजर आते हैं उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ फैमिली मेम्बर की तरह कि ये मेरा कोई फैमिली का ही मेम्बर है और इसको कोई परेशानी ना हो इसको कोई दिक्कत ना हो तो मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ तो इस वे में अगर हम रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे क्योंकि फिर उसके बाद पैसेंजर हमारा फीडबैक देते हैं और वो कई बार तो हमारी मेल भी करते हैं कि आपका ये स्टाफ था इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी तो हमारे लिए वो प्लस पॉजिटिव पॉइंट होता है जो हमारी प्रमोशन भी देते हैं और हम हमारा क्या गया सिर्फ़ हमारा प्यार से बोलना गया तो हमारा प्रमोशन भी आया दूसरा एक वो याद भी रखेंगे पैसेंजर कि हाँ इस लड़की से हम मिले थे इससे मिलकर हमें अच्छा लगा तो किसी से एक तो जल्द नहीं करना है और दूसरा खुश रहना है और सबको हंसाते रहना है और <laughs> स्माइल जो है वो हर टाइम फेस पे होनी ही चाहिए तो ये सब बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती है कि बस आ, एक पैसेंजर को एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करोगे तो सब सही होगा ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये चीज़ें हम लोग अपने जीवन में भी रखें तो मेरे ख्याल से हमारे लाइफ भी बहुत हाँ, अच्छा हो बहुत सकता अच्छा। है क्योंकि सिर्फ प्रोफेशन में ही ना हो अपने फैमिली में भी हम लोग सबको अपना समझ के आप व्यवहार करते हैं हाँ, तो, तो हमारा फैमिली भी बहुत अच्छी तरह से फैमिली में भी हमारा जो पोस्ट है या हमारा जो खुशी खुशी है वह बनी रहती है और बहुत अच्छा लगता है चलिए बहुत अच्छी बात मनीषा जी ने हमें बताया है कि हमेशा जो है खुश रहिए अपने चेहरे पर स्माइल मुस्कुराते रहिए और हमारा रेडियो मधुबन का टैगलाइन भी है हाँ, सुनते रहो मुस्कराते हाँ, रहो, रहो तो हाँ, तो आप कंटिन्यू इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इसी तरह का व्यवहार आप सबके साथ करें और आपका करियर बहुत अच्छा ब्राइट हो किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो बस उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को आप समझ लें और मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों चीज़ें दो भाषा जो है उसके ऊपर आपकी पकड़ अवश्य चाहिए किसी भी तरह के जॉब में आप जाते हैं और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा मैं चाहूंगा दसवीं या बारहवीं तक अटके मत रहिए ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट कीजिए क्योंकि आजकल जो है लोग डिग्री चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही आप किसी भी फील्ड में अच्छे मुकाम पे अच्छा करियर बना सकते हैं दसवीं ग्यारहवीं या बारहवीं करने के बाद मिल सकता है जॉब लेकिन जितना पैकेज आपको चाहिए आज महंगाई इतनी बढ़ गई है तो उसमें आप सर्वाइव पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे हाँ, इसी दसवीं हाँ, के बाद उनको आठ हज़ार मिलेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा और फिर प्लस वापस आपको पढ़ना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि आप पूरी तरह से पढ़ाए डिग्री तक कम्प्लीट कम्प्लीट कर लीजिए और साथ ही साथ जैसे ये शो के माध्यम से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो इस इन्फॉमेसन को सुनने के बाद आपको क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा जो स्किल है वो आप डेवलप कर सकते हैं बारहवीं के बाद आप डिग्री अप्लाई करेंगे तो डिग्री करते करते आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा जो स्किल्स हैं इंग्लिश बोलना हिंदी बोलना या और कुछ कंप्यूटर या टाइपिंग सीखना ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको जो है बहुत अच्छा करियर आप अपना बना सकते हैं ईजीली तो चलिए मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए करियर ऑप्शन पर आप विशेष अपनी बात अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया इसके लिए थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर रहोरा का